खुश शेर लुई फोतियो चित्र रोजर दुए सिंह हिंदी विदुषक तो एक बहुत खुश शेर था उसका घर गर गर्म अफ्रीका में नहीं था अफ्रीका में शेरों को मारने के लिए शिकारी हमेशा अपनी बंदूक के ताने रहते हैं यह शेर फ्रांस के एक सुंदर शहर में रहता था वहां घरों पर सिलेटी दरवाजे और छतों पर लॉल लाल टाइल्स थे शहर के चिड़ियाघर में शेर का अपना बड़ा घर था जहां वो बिल्कुल अकेले रहता था घर के साथ में एक पत्थरों का बाग था जो एक गहरी खाई से घिरा था उसका घर एक बड़े पार्क के बीच में था वह फूलों की क्यारिया थी और एक बैंड भी था। चिड़ा के सामने रुकता और कहता नमस्ते शेर महाशय दोपहर को स्कूल मास्टर मिस्टर डिपोन घर जाते वक्त रुक शेर से कहते नमस्ते शेर महाशय शाम के समय मैडम पिंशन जो बैंड स्टैंड पर बैठकर दिन भर स्वेटर बुनती रहती थी जाते वक्त शेर से यह शब्द जरूर कहती आपका दिन शुभ हो शेर महाशय गर्मियों में इतवार वाले दिन शहर का बैंड वहां था और बैंड स्टैंड पर संगीत की अनेकों धुनें बजाता शेर अपनी आंखें बंद करके मंत्रमुग्ध होकर संगीत सुनता वो संगीत प्रेमी जो था शेर का हर मित्र उसे शुभ दिन कहने आता और उसे मांस के टुकड़े और अन्य चीजें खाने को देता वाकई में वो शेर खुश था एक दिन जब शेर ने आंखें खोली तो उसने अपना दरवाजा खुला पाया गलती से उसका रखवाला दरवाजा बंद करना भूल गया था। मुझे यह पसंद नहीं है अब जो थोड़ा और शहर में कभी तो मुझे भी उनसे मिलने जाना चाहिए फिर खुद शेर पार्क में से बाहर निकला और रास्ते में उसने व्यस्त गोरैयों से कहा शुभ दिन गोरइयो ने तुरंत उत्तर दिया आपका भी आपको भी शुभ दिन शेर माह फिर शेर ने लाल गिलेरी से कहा शुभ दिन मेरी दोस्त गिलेरी अपनी पूछ पर बैठी और पूछ पर बैठी अखरोट खा रही थी आपका भी आपको भी शुभ दिन शेर महा से गिलेहरी ने कहा फिर शेर खरामा खरामा सुंदर पत्थरों वाली सड़क पर आगे बढ़ा मिस्टर डिपोन का घर वहीं पास में ही था हेलो शेर ने बड़े अदब से, अदब से सर झुकाकर मास्टर साहब का स्वागत किया अरे मिस्टर डिपोंट को देखकर बुरी तरह घबराए मिस्टर डिपोंट को देखकर बुरी तरह घबराए और सड़क के किनारे बेहोश हो गए तरीका है पर आगे बढ़ा नमस्ते मैडम शेर ने सड़क पर आगे जाकर तीन महिलाओं से कहा शेर उन महिलाओं को अक्सर चिड़ियाघर में देखा करता था अरे बाप अरे तीनों महिलाएं जोर से चिल्लाई और वहां से ऐसे भागी जैसे कोई भूत उनका पीछा कर रहा हो कुछ समय में कुछ समझ में नहीं है उन्होंने ऐसा क्यों किया चिड़िया घर में तो वो, वो बहुत करीने से पेश आती है नमस्ते मैडम शेर ने सब्जी की दुकान में दुकान के पास मैडम पिंचन से कहा बाप रे बाप मैडम पिंचन पिंचन चिल्लाई और उन्होंने मुंह पर तेबारा छी शेर को छीकाई इस शहर के लोग काफी बेवकूफ है यह मुझे अब समझ में आ रहा है तभी शेर को फौज की लेफ्ट राइट लेफ्ट की आवाज सुनाई थी जब वो अगली सड़क पर मुड़ा तो उसने देखा कि टाउन बैंड वहां दो कतारों में लेफ्ट राइट लेफ्ट करता हुआ जा रहा था जैसे ही लोगों ने शेर को सड़क पर घूमते हुए देखा वैसे ही वहां भगदड़ मच गई इससे पहले कि शेर नमस्ते कहता संगीत चीखों और चिल्लाटों में बदल गया इतना बड़ा हंगामा संगीतज्ञ और दर्शक सभी वहां से भागने लगे और छिपने की जगह ढूंढने लगे जल्द ही सड़क पूरी तरह सुनसान और वीरान हो गई शेर वहां बैठकर सोचने लगा मुझे लगता है कि जब लोग चिड़ियाघर में नहीं होते होते हैं तब वे ऐसा बर्ताव करते हैं उसके बाद वो उठा और एक ऐसे दोस्त की तलाश में निकला जो उसे देखकर चीखे चिल्लाए नहीं और नई उसे देखकर भागे और जो लोग उसे दिखाई दिए वे सभी अपनी अपनी छतों और खिड़कियों से झाँक रहे थे और उसकी ओर अपनी उंगलियां नचा रहे थे फिर शेर को तो एक नई आवाज सुनाई थी टुट टुट टुट टुट इस तरह की आवाज टुट टुट टुट टुट वो आवाज और तेज होती गई शायद हवा तेजी से चल रही होगी शेर ने सोचा या फिर के साथ बंदर मिलकर उधम मचा रहे होंगे अचानक की लाल गाड़ी तेजी से सड़क पर आई और शेर से कुछ दूरी पर आकर रुकी फिर एक बड़ी गाड़ी उसके पीछे आकर रुकी उस गाड़ी का पिछला दरवाजा पूरी तरह खुला था शेर वही सड़क पर चुपचाप बैठ गया वो बहुत उत्सुक था कि आगे का हाल देखने को मिलेगा फायरमैन अपनी लाल गाड़ी से उतरे और पानी का मोटा पाइप लेकर धीरे धीरे शेर की ओर बढ़े कुछ देर में हल्के हल्के चलते हुए वे, वे शेर के करीब आए पानी का मोटा पाइप जमीन पर एक मोटे सांप की तरह रेंग रहा था तभी शेर के पीछे से एक बच्चे की आवाज आई नमस्ते शेर माशय वो आवाज चिड़ियाघर के रखवाले के बेटे फ्रैंक की थी फ्रैंक स्कूल से घर वापिस लौट रहा था जब उसने शेर को सड़क पर देखा तो वो दौड़ा दौड़ा उसके पास आया शेर अपने दोस्त से मिलकर बेहद खुश हुआ वो उसका अकेला ऐसा दोस्त था जो उसे देख भागा नहीं और जिसने उससे नमस्ते कहा शेर अब लाल गाड़ी और फायरमैन आदि के बारे में सब कुछ भूल चुका था फायर ब्रिगेड वाले आगे क्या करेंगे ये शेर को पता ही नहीं चला क्योंकि फ्रैंक ने शेर के लंबे वालों पर अपना हाथ फेरा और उससे कहा चलिए हम लोग वापस पार्क में चलेंगे यहाँ से चलो शेर ने भी हामी फरी उसके बाद फ्रैंक और शेर खरामा खरामा चलते हुए चिड़ियाघर वापस पहुंचे उनके पीछे पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और लोगों ने अपनी अपनी छतों और खिड़कियों से आखिर में चिल्लाकर कहा नमस्ते शेर महाशय उसके बाद से शहर वाले बड़ी तादाद में चिड़ियाघर आने लगे और शेर के लिए बढ़िया खाने की चीज़ें लाने लगे अब अगर गलती से भी कभी शेर का दरवाजा खुला भी रह जाता तो भी उसका शहर जाने का मन नहीं करता वो पत्थरों के बाग में बैठकर खाई के उसमें पर शेर को सबसे खुशी तब मिलती जब फ्रैंक शाम को स्कूल के घर से घर आते वक्त पार्क में से होकर गुजरता तब शेर खुशी से अपनी पूछ फटकारता और क्योंकि फ्रेंक उसका पूछ फटकारता क्यूँकी फ्रेंक उसका सबसे अजीब अजीज दोस्त था